महाभारत आदि पर्व अधिक चतुराधिक शतमोध्याय भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना भीष्म पुनर्भरत वंश से हेतु संतान वृद्धे वक्षा मिने तम मातः तन्वे निगदत्तृष्णो ब्राह्मणों गुणवान कश नोप निमंत्रता विचित्रवी क्षेत्रपाद प्रजा भीष्मजी कहते हैं माता भरतवंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ सुनो किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके यहाँ गुणवान का अर्थ है निरोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है विधवायाम निस्थु घृताक्तो वाग्यों ने एक उत्पाद पुत्रम न द्वितीय कथंचन मनुस्मृति विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए प्रतिपक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष अपने सारे शरीर पर घी चुपड़कर सौंदर्य बिगाड़ वाणी को संयम में रखकर चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करे इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे दूसरा कभी न करे विधवा याम नियोगार्थे निमृत हेतु यथाविधि गुरु वर्ते गुरुवच्च संसावच विधवा में नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधू के समान बर्ताव करें अर्थात स्त्री उसको पिता के समान समझकर कर बरते और पुरुष उसे पुत्र के समान मानकर कर वर्ताव करे कलयुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है वे संपानवाच वाच तत सत्यवती भीष्माचा संसद जमानया वे संति बस अब्रीडम इदम वचनम्रवीर वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्मी से इस प्रकार बोली बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती है सत्य में तहााहो यथावधति भारत विश्वासाते प्रभक्षा भी संताय उसने कहा महाबाहो भीष्म जैसा कहते हो वही ठीक है तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ नतेसक्यम ते सत्यम अनाख्या तुम आपद तथा विधम त्वेव न कुल धर्मम तव सत्यम तम परागति ऐसे आपद् को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रख सकती तुम्हें हमारे कुल में मूर्तिमा धर्म हो तुम्हें सत्य हो और तुम्हें परम गति हो तस्माशम्य सत्यम मे कुर यस्तु राजसुना सुतस्ते भरतर्षभ तस्य शुक्रद मस्या कुक्ष किल मातरबे जलाधृत्ता दास परम धर्मवे मोस्वृह तो दुहेत दुहेत्रे तेज कल्पयत धर्मयुक्त धर्मार्थम पितुरासी तरी मम अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो भरतश्रेष्ठ तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा मेरे उन धर्मप्राण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ चलाई जाती थी सा कदाचि तत्र गता प्रथम यौवनम अथ धर्म विधाम श्रेष्ठ परमहर्षि पराशर आजगा तरीम धीमा तरीश्यमू नदी सतार्य मणो जमुना मेत्या ब्रवीदा शांतपूर्व मुनश्रेष्ठ काम मधुर वचह उत्तम जन्मकूल मह्यम अस्मिदासहम एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि परासर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए मैं उन्हें पार ले जा रही थी तब तक वे मुनिश्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया इस पर मैंने कहा भगवन मैं तो निषाद की पुत्री हूँ तमहम साप भीता च पितुर्भता च भारत वरूल भयता न प्रत्याख्या तुम सहे भारत एक ओर मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के साप का भी डर था उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी अभिभूया समाम तेजसारनयत तमसा लोकमावृत नौ गता भारत मधो महानासी मंजुगुपित तम पाश्य शुभम गंधमुरास मे मु यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से त्रस्त करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था भारत पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी ततो तथो मगर्भ मुसृज्य सरिता कन्याव भविष्य तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी पारा सर यो महायोगी स बभूव कन्या पुत्रो मम पुरा इति इतिश उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं योगपसा भगवान ऋषि लोके व्यास तमापे देष्ण तबे ए भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं सत्यवादी सम परस्तपस्वी दग्धक समुत्पन्न सतु महान यह पिता तथोगत वे सत्यवादी शांत तपस्वी और पाप शून्य हैं वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे सनियुक्तों मया तयाचा प्रतिम्युति भ्रातु क्षेत्र सुकल्याणम अपत्यम जनिष्यति मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे सही महातम स्मरे कृत्य तुम अति तम स्मरष महाबाहो यदि भीष्म उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना महाबाहो भीषम यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं तव झनुमते भीष्म महातपा विचित्र वीर क्षेत्र अनुत्तीम तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय विचित्र वीर की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे वे सम्पावाच मर्षे कृतनेतस्य तस्म प्राजलिब्रवीर धर्म अर्थम च कामम च जोड़ पश्यति चर्म अर्थम अर्थान काबंध च विपरीतान पृथक् पृथंग योग विचि धिया धीरो व्यवस्थित स बुद्धिमान तदिद धर्मयुक्त चित उक्तम भगवत्या तन्महियम रोचते वह चंपायन जी कहते हैं महर्षि व्यास का नाम लेते ही जी हाथ जोड़कर बोले माता जी जो मनुष्य धर्म अर्थ और काम इन तीनों का बारम्बार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि, कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है तथा किस प्रकार अर्थादि के सेवन से विपरीत फल अर्थनाश आदि प्रकट होते हैं इन बातों पर पृथक पृथक भली भात विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्या कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो, तो है हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है वै सम्पावाच ततस्त प्रतिज्ञा ते भी ढ गुरुनंदन कृष्णदय पायनम काली चिंतयामा स वै मुनि सवेदा बिब्रुवन्धी प्रादुर्बहुवा विदित क्षणे न तस्में पूजा ततःताकुभ्यासैरभ्य सिंचत मुमोच बास्व दास पुत्र दृष्ट्यत वे सम्पायन जी कहते हैं गुरुनंदन उस समय भीष्मी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली अर्थात सत्यवती ने मुनिवर कृष्णद्वैपायन का चिंतन किया जन्मेजय माता ने मेरा स्मरण किया है यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहाँ प्रकट हो गए वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया अपने पुत्र को दीर्घकाल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे तामे परिसम ताम महर्षि रविवाद्यत मातरम पूर्वजह पुत्रो व्यासो वचनम अब्रवी तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखने माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा भगवान यदि प्रेत तदहम कर्तुम आगत साधि मर्म तत्व कर्माणी प्रिय तव धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहां आया हूं आज्ञा दीजिए मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं तस्म पूजा तथा कामर्षे स चजग्राह विधिवंत्रपूर्वक तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया पूज तो मंत्रपूर्व तो विधिवत्ीतिपस तमासन गाता पृष्ठ कुशलम अनंतरम विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल कुशलक्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा माता पित्रो प्रजायन्ते यते पुत्रा साधारणा साम पिता यथा तथा स्वामी तथाशय विधान वितः यथा यहाम सु विचित्र ब्रह्म से तथा मे वर्जसुत यथ्व पितृत तो स्म तथा मातृत ध्रता विचिवीर्ज य पुत्र मनसे अय सास्यम पालीअसत्य विक्रम विद्वं माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है इसमें संदेह नहीं है ब्रह्म से विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र मेरा सबसे छोटा पुत्र है जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर के भाई ही हो बेटा मेरी तो ऐसी ही मान्यता है फिर तुम जैसा समझो ये सत्य पराक्रमी सांतनु नंदन सत्य का पालन कर रहे हैं बुद्धिम न कुते तथा राज्य अनुशासने सत्व व्यपेक्ष या भ्रतु संताय कुछ भीष्म चा से वचनाच्च मन घुक्रोशाच्च भूता रक्षनाय चनशसयाच्च यूजा तत्वा कर्तमर्वीयसस्तव भ्रतुर्भ सुपमे रूपयन संपन्ने पुत्रकामे कामे चर्मत तयोरुत्पादया पत्यम समर्थो यथ पुत्र अनुरूपम कुलश्यास संतत्या प्रसवस्तानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए जिसम के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूँ उसे सुनकर उसका पालन करो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियाँ देवकन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न हैं उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है पुत्र तुम इसके लिए समर्थ हो अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसे संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा तो वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो या सुच धर्मं सत्यवती पर तथा तो, तो महाप्राजे धर्में प्रणिहिता मति तस्मा तोगा कारण ईपिता दृष्टम से तत्तनातनम भ्रातो पुत्र प्रदास्यामी मित्रा वर्ण समान व्यास जी ने कहा माता सत्यवती आप पर और अपर दोनों पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं महाप्राज्ञे आपके बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है अतः मैं आपके आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूँगा यह सनातन धर्म शास्त्रों में देखा गया है मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूँगा व्रत चरेताम तेहदेब्यू निर्दिष्टमया संवत्सरम यथा न्याय ततः शुद्धे भविष्य नी मा व्रतपेता उपेयात काचिदना विचित्रवी की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार एक वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा तभी वे शुद्ध होंगी जिसने व्रत का पालन नहीं किया है ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती सत्यवत्युवाच सत्यो यथा प्रपद्ये दैव्य गर्भम तथा सत्यवती ने कहा बेटा ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करे वह उपाय करो अराज के सुराष्ट्रे सो सु प्रजा नाथाभिन्य नश्यति च्रिया सर्वान नाभिष्टे न देवता राज्य में इस समय तो कोई राजा नहीं है बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं उस राज्य में न वर्षा होती है न देवता वास करते हैं कथम चाराजक राष्ट्रम सक्यम धार्य तुम प्रभो तस्माद् गर्म समाधस्व भीष्म संवर्ध्य प्रभो तुम्हें सोचो बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो भीस्म बालक को पाल पोष बड़ा कर लेंगे या व्यासुवाचन यदि पुत्र प्रदातव्य हो मया भ्रातूर कालिक विरूपताम बेसहताम तयोरे तत्परम व्रतम व्यास जी बोले माँ यदि मुझे समय का नियम न रखकर कर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें डरे नहीं यदि मे सहते गंधम रूपम वेशम तथा बपु अद्यव गर्भम कौसल्या विशिष्ट प्रतिपद्यता यदि कौशल्या अर्थात अंबिका मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है वह सम्पा मुक्त महातेजा सत्यवती तदा सैने कौसल्याचिवस्त्र जलंकृता सगम सामगमना कांखे दिख सोर् तो मुलि तथी गम्य साहद संगता धर्म सामुक्त मुच वचनमित कौसल्य धर्म तंत्र यद्रवी में निबोध तत् वह जी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर अच्छा तो कौसल्या स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके सैया पर मिलन की प्रतीक्षा करें यो कहकर अंतर्ध्यान हो गए तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपने पुत्र अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा कौशल्य मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो भरता समुच्छेदो व्यक्तम मद्भाग्य संचयात यशताम मामच संप्रेक्ष पितृवंश पुत्री कुलश्यादिवीलापय तथा मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरतवंश का उच्छेद हो चला है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है बेटी उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है तुम भीषम के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ, जिससे मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि देख सकूँ नष्ट च भारत वंशम पुनरेव समुद्धर पुत्र जने सुश्रोड़ी देवराज सही राज्य अध उद्वक्षति कुलश्य न सुश्रोणि इस नष्ट होते हुए वंश का पुनः उद्धार करो तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वन करेगा साधर्म तो नुनयिना कथंचि धर्मचारिणी भोजयामास विप्रा शह देवर्षिथि तथा कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी सत्यवती ने धर्म को सामने रख कर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया उसके बाद ब्राह्मणों देवर्षियों तथा तो अतिथियों को भोजन कराया इसे से महाभारते आदि संभव सत्यवत्योपदे से चतुराधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती उपदेश विषयक 104 अध्याय पूरा हुआ